महाभारत कर्ण पर्व त्रयशीति तमोध्याय भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध युधामो द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार संजय उवाच तत्रको दुष्क राजपुत्रो दुस्साहसन तुम युध्यम चेछेदीम अप्य सारथिमप्यत संजय कहते हैं राजन तुमल युद्ध करते हुए राजकुमार दुस्साहसन ने दुष्कर् पराक्रम प्रकट किया उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काट डाला और साठ बाणों से उसके सारसी को भी घायल कर दिया भीमं ततो भी भी वरे सुम सेनम महात्मा ऐसा करके उस वेगशाली राजपुत्र ने भीमसेन पर नौ बाणों का प्रहार किया इसके बाद महामाना दुशासन ने बड़ी फुर्ती के साथ बहुत से उत्तम बाणों द्वारा भीमसेन को अच्छी तरह बिंद डाला तथा क्रुद्धो भीम से नरस्वी शक्ति चौ ग्राम तामा महात्मा पुत्रों दस भी तब क्रोध में भरे हुए भेघ साली भीमसेन ने आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति छोड़ी प्रज्वलित उल्का के समान उस अत्यंत भयानक शक्ति को सहसा अपने ऊपर आती देख आपके मनस्पे पुत्र ने कान तक खींचकर छोड़े हुए दस बाणों के द्वारा उसे काट डाला सर्वयोधा दृष्टि तत्कर्म करसोधा प्रशिष्ठा अथा सुम चरण भूज गाढ़ीय चुक्रोधी पुनरासु तस्मृतम प्रजज्वालावीक्ष उसके इस अत्यंत दुष्कृत कर्म को देखकर सभी योद्धा बड़े प्रसन्न हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे फिर आपके पुत्र ने तुरंत ही एक बार मारकर भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। इससे फिर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ वे उसकी ओर देखकर शीघ्र ही रोज से प्रज्वलित हो उठे वीरा प्रहारम् तो और बोले वीर तूने तो आज मुझे शीघ्रता पूर्वक बाढ़ मारकर बहुत घायल कर दिया किंतु अब स्वयं भी मेरी गदा का प्रहार सहन कर उच्च स्वर से ऐसा कहकर कुपित हुए भीमसेन ने दुस्सासन के वध के लिए एक भयंकर गदा हाथ में ले ली उच चाद्याहमहम दुरात्म पाश्यामाझि अथव मुक्तो ग्राम शक्तिम वेगा मृत्यु रूप फिर वे इस प्रकार बोले दुरात्मन आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्त पान करूँगा भीम के ऐसा कहते ही आपके पुत्र ने उनके ऊपर बड़े वेग से एक भयंकर शक्ति चलाई जो मृत्यु रूप जान पड़ती थी आविद्य भीमोपिगाम सुघोराचिक मृति सा तक उड़े आमा समृद्धि इधर से रोष में भरे हुए भीमसेन ने भी अपनी अत्यंत घोर गदा घुमा कर फेंकी वह गदा रणभूमि में दुशासन की उस शक्ति को टूट-टूट करती हुई सहसा उसके मस्तक में जा लगी सब सरण नाग प्रभिन्न गुमरे दया हर धनवंतरा दुस्साहसन भीमसेन प्रसय मद्रावी गजराज के समान अपने घाव से रक्त भाते हुए भीमसेन ने उस तुमन युद्ध में दुस्सासन पर जो गदा चलाई थी उस के द्वारा उन्होंने उसे बलपूर्वक दस धनुष अर्थात चालीस हाथ पीछे हटा दिया तयाहत वे विद्वस्त बर्मा भृत उन वेगवती गदा के आघात से धरती पर गिरकर कर कापने और अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा उसका कवच टूट गया आभूषण और हार बिखर तथा तो कपड़े फट गए थे हयास सूता निहता नरेन्द्र चूर्णीकृतरथ पतंत्या दुस्साहसन पांडवा प्रेक्षसर्वे हेटा पंचाला सिंहनादानुमुचन् नरेंद्र उस गदा ने गिरते ही दुशासन के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी सहित तो उसके घोड़ों को भी मार डाला दुशासन को उस अवस्था में देखकर समस्त पांडव और पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाथ करने लगे तम पातवाथो दरो विनादिश नादे ने नखिल पार्शवर तिलो मूर्छा कुला पतिताज मीढ़ इस प्रकार विकोदर भीम दुशासन को धराशायी करके हर से उल्लसित हो संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे अजमेर वंशी नरेश उस सिंहनाथ से भयभीत हो आसपास खड़े हुए समस्त योद्धा मूर्चित होकर गिर पड़े भी दुशासन हम भेगवान भीम भीमेगा तथा स्मृत भीमसेन कमज प्रयुक्त सुत फिर भीमसेन भी शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर कर बड़े वेग से दुस्सासन की ओर दौड़े उस समय वेघशाली भीमसेन को आपके पुत्रों द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण बर्ताव याद आने लगे थे तुमले वर्तमाने प्रधान दुस्साहन त्र समीक्ष राज्यकर्मा स्मृत्थ ग्रहण चापर च रजस्वलाजा ही राजन वहाँ चारों ओर जब प्रधान प्रधान वीरों का वह अत्यंत घोर तुम्ल युद्ध चल रहा था उस समय अत्यंत पराक्रमी महाबाहु भीमसेन दुशासन को देखकर पिछली बातें याद करने लगे देवी द्रौपदी रजस्वला थी उसने कोई अपराध नहीं किया था उसके पति भी उसकी सहायता से मुंह मोड़ चुके थे तो भी इस दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और भरी सभा में उसके वस्त्रों का अपहरण किया उसने और भी जो जो दुख दिए थे उन सब को याद करके भीमसेन घी की आहुति से प्रज्जवलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे तत्राह कर्णम चुयोधनम च्रोणिम एव निहित उन्होंने वहां कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य और को को संबोधित करके कहा आज मैं पापी को मारे डालता हूं तुम समस्त मिलकर उसकी रक्षा कर सको तो करो इतमुक्त सहसा धाव निहंत कामूतीमे ओ गोदरों महागज को यथ निग्रीय दुस्साह कबीर सुयोधन सरथे सम्लुत गौमौ यक्षु असीदम्य सित सुदारम कंठे कंठे पदाक्रम्य चेपमान ऐसा क्य बलवान वेगशाली एवं वीर भीमसेन अपने रथ से कूद कर पृथ्वी पर आ गए और दुशासन को मार डालने की इच्छा से सहसा उसकी ओर दौड़े उन्होंने युद्ध में पराक्रम करके दुर्योधन और कर्ण के सामने ही दुशासन को उसी प्रकार धर दबाया जैसे सिंह किसी विशाल हाथी पर आक्रमण कर रहा हो वे यत्नपूर्वक उसी की ओर दृष्टि जमाए हुए थे उन्होंने उत्तम धार वाली सफेद तलवार उठा ली और उसके गले में लात मारी उस समय रहा था, थर, थर था। तो ये दुस्साह पवित्र कचा जात्म ते पाड़ीना कतरे नकृषा त्रूहित भीमसेन वे उससे इस प्रकार बोले दुरात्मन। याद है ना वह दिन जब तुमने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था यज्ञ में अवृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केश तूने किस हाथ से खींचे थे बता आज भीम से यह पूछता और इसका उत्तर चाहता है श्रुआमच सुघोरम दुस्साहसनो भीमसेनम निरीक्ष जज्वालाम सतदा स्मये संसृण्वता कौरव सोमकाना उत सदा तो सम्य का मम परीवर्तने भीमसेन का यह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा देखते ही वह क्रोध से जल उठा युद्धस्थल में उनके वैसा कहने पर उसकी च्योरी बदल गई थी अत वह समस्त कौरवों तथा सोमकों के सुनते सुनते मुस्कुरा रोषपूर्वक बोला अयम करी करा क कार गो सहस्र प्रदाता क्षत्रिया कर षिता पश्यतामुख्याणाम जमाक सभासद यह हाथी के सूर के समान मोटा मेरा हाथ जो रमणी के ऊंचे उरोजों का मर्दन सहस्रों गोदाम तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाला है भीमसेन इसी हाथ से मैंने सभा में बैठे हुए कुरुकुल के के और तुम लोगों के देखते देखते द्रौपदी के खींचे थे एवं तथा ब्रुवं समाज उभ निपीड भीमो बलात्म प्रतिगृह दौर्भ्यामुच नादाथ समस्त योग बलम सरक्षसौ भवेद निरस्तबा दुस्सनम जीवित प्रोत्सृन आपिप्योधा एवं संत नि युद्धस्थल में ऐसी बात कहते हुए राजकुमार दुस्साहन की छाती पर चढ़कर भीमसेन ने उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक पकड़ लिया और उच्च से सिंघनाथ करते हुए समस्त योद्धाओं से कहा आज दुशासन की बाह उखाड़ी जा रही है यह अब अपने प्राणों को त्यागना ही चाहता है जिसमें बल हो वह आकर इसे मेरे हाथ से बचा ले इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर महाबली महामनस्वी कुपित भीमसेन ने एक ही हाथ से वेगपूर्वक दुशासन की बाह उखाड़ ली उसकी व बाँ वज्र के समान कठोर थी भीमसेन समस्त वीरों के बीच उसी के द्वारा उसे पीटने लगे उत्थित वक्ष पति भूमौा बत्छोड़म सेोष्ण तथिपात शिरोपकृत तेराशिना तव पुत्र सत्या चिकीर्षु मति प्रति भीमों बत्छोड़ मोष्ण आस्वाद्य चुवाद्य चिक्षमा क्रुद्धो इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़ कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने का उपक्रम करने लगे राजन उठने की चेष्टा करते हुए दुशासन को पुनः गिराकर बुद्धिमान भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से आपके पुत्र का मस्तक काट डाला और उसके कुछ कुछ गर्म रक्त को स्वाद ले लेकर पीने लगे फिर क्रोध में भरकर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले स्त मधुसर्पिर्वाध्वीक सत्तृत दिव्य वातरस पाना पयोदिभ्या मुख्या अन्न पाना चा लोके सुधास्वादुसा तेभ्य सर्वे एवाभ्यको रोय माद चाशा हितलोहित मनी माता के दूध का मधु और घी का अच्छी तरह तैयार किए मधुक पुष्प निर्मित पेय पदार्थ का दिव्य जल के रस का दूध और दही से बिलोए हुए ताजे माखन का भी पान या रसा स्वादन किया है इन सबसे तथा इनके अतिरिक्त भी संसार में जो अमृत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थ है उन सब से भी मेरे इस शत्रु के रक्त का स्वाद अधिक है अथाह अथाहग्र क्रोध परोक्य विहस्य सुस्वरम कि मृत्यु नक्षित तन तर भयानक कर्म करने वाले भीमसेन क्रोध से व्याकुल चित्त हो दुशासन को प्राणहीन हुआ दे जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोले क्या करूं मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा लिया एवं भीमसेनं ऐसा कहते हुए बारंबार अत्यंत प्रसन्न हो उसके रक्त का आस्वादन करने और उछलते कूदने लगे उस समय जिन्होंने भीमसेन की ओर देखा वे भी भय से पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर गए ये चाप् न संधिता मनुष्य करेभ्य पति हिश्र संचो जो लोग भय से से व्याकुल नहीं हुए उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा वे भय से मंद स्वर में सहायकों को पुकारने लगे और आंखें कुछ कुछ बंद किए ही सब और देखने लगे तमतत्र त्र भीम दधतु समन्ता दुशासनम तद्रुद्रम पिबंत सर्वे पलायंत भया इति जिन लोगों ने भीम दुशासन का रक्त पीते देखा वे सभी भयभीत हो यह कहते हुए सब भागने लगे कि यह मनुष्य नहीं राक्षस है तस्म कृत भीमसेन रूपे धृटवा जना शो पीयम सम्प्र द्रवच्चित्रसेने रसाधम भीम भीमसेन के वैसा भयानक रूप बना लेने पर उनके द्वारा रक्त का पिया जाना देखकर सब लोग भय से आतुर हो भीम को राक्षस बताते हुए चित्रसेन के साथ भाग चले युधामु प्रद्रुतम चित्रसेन सहानिकाद्राजपुत्र विव्याध चैनम निधतये प्रसत चित्रसेन को भागते देख राजकुमार ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और निर्भय होकर शीघ्र छोड़े हुए सात महीने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया संक्रांत भोग इवेहानो महोरग क्रोध विशमस जब ही भी, तब जिसका शरीर पैरों से कुचल गया हो अत जो क्रोध जनित विष का भवन करना चाहता हो उस जीभ लपलपाने वाले महान सर्प के समान चित्रसेन ने पुनः लौटकर उस पांचाल राजकुमार को तीन और उसके सारथी को छ बार मारे तथा सुपुंखे न सुयंत्रित न सुसिताग्रहण शरण आकर्ण धनुष को कान खींचकर ठीक से संधान करके छोड़े हुए सुंदर पंख और तीखी धार वाले सुनियंत्रित बाण द्वार द्वारा चित्रसेन का मस्तक काट दिया तस्मिते भ्रातर चित्रसेने क्रुद्ध कर्ण पौर यद्राव नकुले अपने भाई चित्र से इनके मारे जाने पर कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को खदड़ने लगा उस समय अमित बलशाली नकुल ने आगे आकर उसका सामना किया धीमोपिहत्वा तत्रसाहनम अमृषण पूरे जलम भूय सेग्र ने शाम लोकवीराणाम वचनम अभ्रवी इधर भीम सेमरस में भरे हुए दुस्साहसन का वही वध करके पुनः उसके कून से अंजलि भर कर भयंकर गर्जना करते और विश्वविख्यात वीरों के सुनते हुए इस प्रकार बोले ए सते रुधिर कंठाप्यम ब्रूहिदानिम संग्रिष्ट पुनर्गौरी ते नराधंद शासन यदि मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ अब इस समय पुनः हर समय भरकर मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही ये तदास्मा अनृत्यंते पुनर्गौरी ति गौर तान्वयम प्रतिनिध्याम पुनर्गौरी गौरिति जो लोग उस दिन कौरव सभा में हमें बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे उन सब को आज बारंबार बैल बैल कहते हुए हम भी प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहे हैं प्रमाण कोट्याम शयनम कालकूट भोजनम दंशन चाहीण दाह चा जतुश्मूते नाज्य हणमरण्ये वसतीया द्रौपद्या केश ग्रहण सुखानि च स्वुखा चेस्मरी विराटभवनेशोस्माक पृथ्वी शकुनी था राष्ट्र से राधेय च मंत्री अनुता दुखाने ते साम हेतु दुखा जाखा कदाचन धृतराष्ट्रस्रात्म सपुत्र से सदा मुझे प्रमाण कोटि तीर्थ में विष पिलाकर नदी में डाल दिया गया कालकूट नामक विष खिलाया गया काले सर्पों से डसाया गया लाख लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई जुए के द्वारा हमारे राज्य का अपहरण किया गया और हम सब लोगों को वनवास दे दिया गया द्रौपदी के केस खींचे गए जो अत्यंत दारुण कर्म था संग्राम में हम पर बाणों तथा अन्य घातक अस्त्रों का प्रयोग किया गया और घर में भी चैन से नहीं रहने दिया गया राजा विराट के भवन में हमें जो महान क्लेश उठाना पड़ा वह तो सबसे विलक्षण है सपनी दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो दुख भोगने पड़े उन सब की जड़ तू ही था पुत्रों से धृतराष्ट्र की दुष्टता से हमें ये दुख भोगने पड़े हैं इन दुखों को तो हम जानते हैं किंतु हमें कभी सुख मिला ही न... मिला हो इसका स्मरण नहीं है इतवा वचनम प्राप्य विकोदर पुनराह महाराज स्मस्थ केशवार्जुनौ असिदु दु, वस्त्रवल्लोहिता से क्रुद्धो भीमसेन सरस्वी दुस्साहसनेजे संस तय सत्यम कृतम अदेह वीरौ महाराज ऐसे बात कहकर खून से भींगे और रक्त से लाल मुख वाले अत्यंत क्रोधी वेगशाली वीरभीमसेन युद्ध में विजय पाकर मुस्कराते हुए पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुन से बोले वीरों दुशासन के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहाँ रणभूमि में सत्य कर दिखाया अत्रम्यपरम द्वितीय दुर्योधन यज्ञपशु विशमस्य शिरो मृदिवाच पदाप दुरात्म शांतिम लप्य कौरवाणाम समम यही दूसरे पशु दुर्योधन को काट कर उसकी बलि दूंगा और समस्त कौरवों की आँखों के सामने उदुरात्मा के मस्तक को पैर से कुचलकर शांति प्राप्त करूंगा। एताव चनम्चराहते ऐसा कहकर खून से भिंगे शरीर वाले अत्यंत बलशाली महामना भीम वृत्तासुर का वध करके गरजने वाले सहस्रनेत्रधारी इंद्र के समान उच्च स्वर से गर्जन और सिंहनाद करने लगे इतनी महाभारते पर बढ़ी दुस्साहसन वे त्रशीति तम इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में वध विषय विरासीवा अध्याय पूरा हुआ